ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के प्रथम प्रथम अध्याय के खंड का विचार हम कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है प्रथम मंत्र का प्रथम वाक्य है आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत तो। इस वाक्यस्थ प्रथम पद है आत्मा तो आत्मा इस पद का अर्थ इस वाक्य में क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार इस वाक्य में आत्म पदार्थ के रूप में जिसे ग्रहण करना है उसे बता रहे हैं तो पहले तो बताया भाष्य में कि आत्मा इति पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही से लेकर के अद्वितीय और उच्चते उच्चते इतना अध्यय कर लेना तो आत्मा इस पद से परह इत्यादि विशेषणों के द्वारा बताया गया जो निर्विशेष परमात्मा है उसका ग्रहण करना है तो आत्मा शब्द का अर्थ यहां पर निर्विशेष परमात्मा क्यों होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान भाष्यकार ने भाष्य में तीन हेतु बताए आपनोते है अत्ये और अततेर इसमें वा शब्द टीकाकार ने बताया च के अर्थ में है और स का अर्थ है समुच्चय इसलिए वा का अर्थ ही निकलेगा समुच्चय और वो कौन सा अनुक्त जो हेतु है स्मृति में चार हेतु बताए गए हैं यदाप्नौती यदादत् इत्यादि स्मृति में बताए हैं चार हेतु उनमें से तीन हेतु तो भगवान भाष्यकार ने शब्द तो बताई ही है तो अनुक्त हेतु हो गया ये आपका आदान हेतु और उस आदान रूप हेतु का समुच्चायक व शब्द होगा आत्मा वा वहां पर जो व शब्द है वह समुच्चय अर्थ में <coughs> वो मूल में आत्मा वह वह शब्द समुच्च अर्थ में नहीं भाष्य में हेतु बोधक पदों के साथ प्रयुक्त जो व शब्द है अततेर अतते के अपनोते अत और अततेर वा ये वाला वह वा शब्द समुच्च अर्थ में है और मूल में जो आत्मा वा यहां पर वह शब्द है वह वीपात है वह अवधारण अर्थ में है उसका व्यावर्त्य है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत ये मूल का विचार करते समय बताया था अब जो स्मृति वचन है उसे टीकाकार बता रहे हैं तथा च स्मृति इस टीका से आगे वाली टीका का विचार हम लोगों को करना है तो यदा तथा चापनोतिदादत्ते यात्ति विषयानिह या सततो भाव तस्मात्मे यह स्मृति वचन है और आत्मा शब्द का योग शक्ति से निर्विशेष परमात्मा अर्थ होगा इसे बता रहा है यह स्मृति वचन तो योग शक्ति से आत्मा शब्द निर्विशेष आत्मा को बताएगा इसे सिद्ध करने के लिए आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बतानी पड़ती है तो आत्मा शब्द बना है चार धातुओं से मनिन इन प्रत्यय होकर के वे चार धातु में से पहला धातु है आपली व्याप्तो धातु उससे कर्तार्थ में मनिन प्रत्यय करेंगे मनिन प्रत्यय है कृत प्रत्यय तो आपनोति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति होगी आत्मा शब्द की आपनोती आत्मा तो आप धातु से मनिन प्रत्य हो गया मनिन में इनकी इत संज्ञा हो जाती है इत चला जाता है बसता है मन नकारा और आप में जो पकार हैं उसके स्थान पर तकार आदेश हो करके आत्मन ये प्रातिपदिक बनता उसका प्रथमा का एक वचन है आत्मा तो मूल मंत्र में प्रयुक्त जो प्रथम पद है आत्मा इसे यदि आपली व्याप्तो धातु से निष्पन्न माना जाए तो अर्थ निकलेगा सर्वत्र व्याप्त होने से और सबको प्रकाशित करने से आप, आ, आपती है ज्ञान और व्याप्ति तो सर्व स, सबका अवभाषक स्वरूपतः परमात्मा है अपने स्वरूप चित्त प्रकाश से ही सब को प्रकाशित करता है इसलिए उसे कहा जाएगा आत्मा यह आपनोति इससे बताया गया और उपादान कारण के रूप में विवर्त उपादान कारण के रूप में कहो या अधिष्ठान के रूप में कहो जगत की प्रत्येक वस्तु में अनवित होने से व्याप्त होने से भी आत्मा है और यदा यदादत् आंग उपर्वपूर्वक दुदाए दाने धातु हैं उससे आदत्ते इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्तार्थ में ही आंगू स्वर्वपूर्वक दा धातु से मनिन प्रत्य करेंगे और दा में आकालोप हो जाता है और तो तकार को दकार को तकार हो जाता है तो आत्मन शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा आदान करने वाला आदान शब्द का अर्थ है ग्रहण ग्रहण शब्द का अर्थ है दर्शन और दर्शन है रूपादि का प्रकाशकत्व तो रूपादि का चक्षादि द्वारा दृष्टा अनात्मा रूप विषय मात्र का जो दृष्टा है उसे कहा जाएगा आंग सर्वपूर्वक दाधातु से यदि आत्मा शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो आत्मा सर्वद्रिक यह अर्थ निकलेगा और अध भक्षण धातु से आत्मा शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति होगी और अति का अर्थ है आदन करता खाने वाला तो एक अत्रि अधिकरण आता है ब्रह्म सूत्र में अत्ता चराचर ग्रहणात ये सूत्र है उसका अत्र अधिकरण का उसमें बताया गया कि अत्ता परमात्मा ही है क्यों तो चराचर का ग्रहण होने से कहा पर तो कठोपनिषद का एक मंत्र है यस्य ब्रह्मच क्षेत्र उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्योपेचन क यथावेद यहां पर ओदन शब्द अन्न का परामर्शक है अन्न यानी योग्य तो ओदन शब्द का प्रयोग होने से माना जाएगा कि यहाँ पर एक ओदनीय है अदनीय है अन्न है और एक है अत्ता। तो अन्न किसको बताया तो हाँ य क्षेत्र उभे भवत ओदन ब्रह्म शब्द से लिया गया ब्राह्मण जाति को क्षेत्र शब्द से लिया गया क्षेत्रीय को और ब्रह्म तथा क्षेत्र इन दो शब्दों से उपलक्षित समस्त जगत मात्र तो सारे चराचर जगत का आद्य त्वेन ग्रहण है अन्नत्वेन तवेन रूपे पर ग्रहण होने से चराचर ग्रहणात् अर्थ है तो चराचर समस्त जगत का अन्न के रूप में उस कठ मंत्र में ग्रहण होने के कारण जो वहां पर प्रतीत हो रहा है आत्ता उसे माना जाएगा परमात्मा ही जीव का सामर्थ्य नहीं है कि सारे जगत का भक्षण कर ले परमात्मा सारे जगत का भक्षण करता है यानी संहार करता है इसलिए अदन है संहार और अतृत्व है संघंतृत्व और वो संहार करता प्रलय काल में परमात्मा ही है इसलिए अति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो इस उत्पत्ति के अनुसार भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा निकलता है और यस्य संततो भाव तो अस्य आत्मन अस्य सर्वनाम आत्मन का मर्शक है तो इस आत्मा का जो संतत भाव है सांत्य है निरंतरता है निरंतरता का मतलब अपरिछिन्नता है देश काल देशत वस्तु वस्तुत अपरिछिन्नता रूप संतत भाव इस आत्मा का होने से भी आत्मा को कहा जाता है परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा इस प्रकार ये जो स्मृति है इसमें चार प्रकार से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बता करके योगिक अर्थ आत्मा शब्द का परमात्मा ही होगा यह बताया गया अब टीकाकार आगे कह रहे हैं कि इस स्मृति वचन में आपनोती इतिहात्मा इस युपत्ति से परमात्मा का ग्रहण किया गया लेकिन क्या उसमें आ, परमात्मत्व का निश्चायक हेतु बताया गया है वो सब बता रहे हैं आगे चार युत्पत्ति में अलग अलग चार हेतु बताए गए हैं आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा होने में तो टिका में आगे वाला वाक्य है कि अत्र आप्ति ज्ञानम व्याप्ति उचित अत्र आप्ति ज्ञानम ऐसा लिखा है या आप लिखा है ज्ञ पर रेप की मात्रा है नए पुस्तक में उस है ना आप ज्ञानम तो उसमें है आपती में रेप की मात्रा और रेप की मात्रा होनी चाहिए ज्ञान पर ज्ञान के ज्ञान के ग्या पर तो आपती अलग पद है ना आपती है आप धातु का अर्थ और ये आप धातु का अर्थ जो आपति है उस आपति से यहां पर क्या समझना है जिससे कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा निकले तो कहते हैं आपति शब्द से ज्ञान और व्याप्ति ये दोनों आपती ज्ञानम अलग अलग दो पद हैं, तो आपति ही और ज्ञानम ये निकलेगा ना तो आपती शब्द से लेना ज्ञान और व्याप्ति हर ज्ञान होता है सविषयक व्याप्ति भी होती है सविषयक तो आपती शब्द का अर्थभूत जो ज्ञान है उसका विषय कौन होगा तो कोई विषय न बताने से उपस्थित होगा समस्त प्रकाश्य मात्र दृश्य ज्ञेय मात्र वो कौन है जगत तो जगत का ग्रहण होगा ज्ञान शब्द के विषय के रूप में इसलिए सर्व विषयक ज्ञान ये आपती शब्द का एक अर्थ निकलेगा और वो सर्व विशेष ज्ञान जिसको है उसको कहा जाएगा सर्वज्ञ तो इस प्रकार ये आपती शब्द से सर्वज्ञता बताई गई है जो मूल में प्रथम विशेषण है ना परह सर्वज्ञ यहां पर सर्वज्ञ ये विशेषण है ना और परह शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट व्यापक तो व्याप्ति जो आपती शब्द का दूसरा अर्थ है उससे परत्व भी बताया गया एक प्रकार से तो इस प्रकार ये आगे कह रहे हैं कि आप आप्ति ज्या, उच्यते सत्ता पूर्णाभ्याम सर्व व्यापनोति इति उच्यते तो आपति आपने आप धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द से बताया जाएगा आत्म पदार्थ में निरतिश्वरित तो निरतिशय सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति परमात्मा ही है निर्विशेष ब्रह्म ही है इस प्रकार ये आप, आप व्याप्तो धातु से निष्पन्न शब्द आत्मा शब्द बताएगा परमात्मा को उच्चेते सत्ता प्रदान उपादान सूचनात् तो सर्वशक्तिव तो का सर्वशक्तित्व तो कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं उसे उपादान कारण बताया गया ना तो सत्ता प्रदान तो आविद्या से लेकर के सारा आकाशादी आविद्यक जगत कल्पित है उस, कल्पित है मृषा मिर, है असत है सत्ताहीन है उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और उन कल्पित आविद्यादि को जो सत्ता देता है यानी सत्साह दिखाता है तो ये कहते हैं कि सत्ता प्रदान ये न तो जिनकी स्वतः सत्ता नहीं है उन्हें भी सत सा दिखाने के कारण सत्ता प्रदान करने के कारण माना जाएगा कि आत्मा शब्द का अर्थ सत्ता प्रदायक होने से उसमें उपादानत्व है उपादान ही उपादान यानी विवृत्त उपादान कारण उसका दूसरा पर्याय है अधिष्ठान तो अधिष्ठान होने से उसमें सर्वशक्तित्व सिद्ध हुआ तो ये कहा कि उपादानत्व तो सूचना सर्वशक्तित्वम इस प्रकार यहां आपली धातु से आत्मा शब्द की निष्पत्ति करने पर यह अर्थ निकलता है ये यह बताया यहां तक के टीका ग्रंथ से अब दूसरा है ये जो आपका अति धातु अत धातु अध है उससे निष्पत्ति करते हैं आत्मा शब्द की तो ये अर्थ निकलता है उसे कर, कर है। कि अति इति टीकाकर करती इतिना इति हतति त्रिविध अच्छा अति इति न संहतृत्व अस्य उक्तम ये ऊपर से जोड़ देना उच्चते पूर्व में क्रियापद है ना तो अति इति संहतत्व उच्चते आत्मपदार्थ में संहतित्व बताया जा रहा है से आत्मा शब्द उत्पन्न होता है तब उसे संहर्ता आत्मपदार्थ को कहा जाएगा और सर्व संहत श्रुत्यंतर बताता है ब्रह्म में है ये अभिसंविशंति के अनुसार आगे है तो अतति इति अने त्रिविध परिच्छेद राहित्यम उच्चते तो ये जो अतति है अतति या अत सातत्य गमने धातु है जिसमें ये कहा गया यतत भाव उसका अर्थ कर रहे हैं वो अत सातत्य गमने से बनता है तो सा, सांत्य भाव वो क्या है सांतत्य भाव तो त्रिविध परिच्छेद राहित्य अपरिचिन्नता त्रिविध अपरिचिन्नता है देशतः अपरिछिन्न दे, कालत अपरिछिन्न और वत अपरिन्न ये बताया अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द ने अष्नायादि तत्वादि। तो इससे क्या निकला कि आत्मा अषनायादि जो संसार धर्म है उससे रहित है जो परिचिन्न है उसी में अष्टायादि धर्म हो सकते हैं भूख प्यास ये जो है प्राण का धर्म है लोभ मोह ये धर्म है अंतकरण का जरा मृत्यु धर्म है स्थूल शरीर का और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके ही जीवात्मा इनको अपना धर्म समझता है भूख प्यासदि को और जब त्रिविध परिच्छेद रहित होगा तो निश्चित है जो तीनों प्रकार के परिच्छेदों से रहित आत्मा है वह इनमें तादात्म्य तादात्मप नहीं होगा तो इन में आत्मा में स्वतः नहीं है अस्नायादि संसार धर्म वो प्राणादि है उनमें आत्मभाव करने से तादात्म्य करने से आरोपित संसार धर्म है और जब ये किया जाएगा विवेक किया जाएगा तो आत्मा एक देश वस्तु तथा काल से अपरिच्छिन्न सिद्ध होगा तो उसमें अष्टायादि धर्म भी परमार्थ तो नहीं है ये निश्चित होगा इसलिए कहा कि अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द ने अष्टायादि सर्वसंसार धर्म वर्जितत्व तो बताया अब बचा ंगुपसर पूर्वक दाधातु आदान उसके विषय में कहते हैं कि विषय आदान रूढ़िया प्रत्येक प्रत्येक अभेद इति उक्त रूप आत्मपदे न उच्यते तो आंगुपसर पूर्वक दाधातु से निष्पन्न हुए आत्मा शब्द के द्वारा बताया जा रहा है और रूढ़ी से भी रूढ़ी कहा जाता है प्रसिद्ध अर्थ योग और रूढ़ी ये दो प्रकार की शक्ति होती है ना तो रूढ़ शब्द मानेंगे आत्मा शब्द को तो भी उससे प्रत्येक आत्मा यह अर्थ निकलता है प्रत्यग आत्मा यह आत्मा शब्द का रूढ़ अर्थ है प्रसिद्ध अर्थ है और यौगिक अर्थ भी निकलता है यौगिक अर्थ कैसे निकलेगा तो आंग पूर्वक दाद धातु का अर्थ निकलेगा ग्रहण और ग्रहण का अर्थ है रूपादि का ज्ञान रूपादि के ज्ञान का दूसरा नाम है दृष्टित्व और दृष्टित्व ये प्रत्येक आत्मा में प्रसिद्ध है इसलिए आ, आत्मा शब्द परमात्मा में दृष्टित्व बता रहा है का अर्थ है कि परमात्मा प्रत्येक अभिन्न है इस प्रकार है विषय आदान रूप प्रवृत्ति योगिक शक्ति से यह बताया गया कि प्रत्येक अभिन्न परमात्मा है इस प्रकार यह आत्मा शब्द से यह प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का मूल में पर्यावाचक बताया आद्वय प्रत्येक अभिन्न भाष्य मूल में है भाष्य में अद्वय आया न तो यहां तक ये जो आपका पर सर्वज्ञ से लेकर के अद्वय तक आत्मा शब्द से योग वृत्ति तथा रूढ़ वृत्ति से परमात्मा अर्थ ग्रहण किया जाएगा ये बताया अब आगे हैं जो द्वितीय पद मूल में मूल में द्वितीय पद है वही इसका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार की अभिव्यक्त नाम रूप व्यावर्तने न आत्ममात्र अवधारणार्थो वे शब्द इत्याह वा इतिहा मूल भाष्य में जो है वा ये जो कहा है ना उस वाक उसको किस अभिप्राय से कहा है तो अभिव्यक्त जो नाम रूप आत्मक जगत है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का व्यावर्तन द्वारा केवल आत्मा का निर्धारण करने के लिए मूल में वही इस द्वितीय पद का प्रयोग श्रुति ने किया है यह अर्थ निकला वह शब्द अवधारणा अर्थ। और आगे है अब यद उक्तम भाष्य में तो भाष्य में आइए यद उक्तम यानी वा के बाद में आया भाष्य में ईदम शब्द तीसरा शब्द है ना तो तीसरे पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि ईदम यानी यद उक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत ये ईदम शब्द का अर्थ बताया भाष्यकार भगवान ने तो यद उक्तम के विषय में टीकाकार कहते हैं यदि यद उक्तम ऐसा पाठ है तो अर्थ करना कि पूर्वत्र प्राण शब्दित प्रजापति रूपत्वेन यद उक्तम। तो पूर्वत्र से लेना उपनिषद भाग से पहले जो संहिता भाग आया ब्राह्मण भाग आया और आरण्यक भाग आया किसमें ऋग्वेद में इस उपनिषद भाग से पहले उस तीनों भागों को पूर्वत्र शब्द से लीजिए संहिता भाग ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग और वहां पर बताया गया जो प्राण शब्द के द्वारा प्रजापति रूप सारा जगत है प्रजापति तो विराट है ना और विराट का शरीर माना गया ये संपूर्ण जगत को इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि यद उक्तम ये टीका में यद उक्तम इति ऐसा प्रतीक ग्रहण करके कि पूर्वत्र प्राण शब्दित प्रजापति रूपत्वेन यदुक्तम तो पहले प्राण शब्द के द्वारा कहे गए प्रजापति के रूप में जिस जगत को कहा गया है उस जगत को यहाँ पर इदम शब्द के द्वारा ग्रहण करना है इदम शब्द का वो जगत अर्थ निकलेगा नाम रूप से अभिव्यक्त जगत जिसका व्यावर्तन वा शब्द कर रहा था वह जगत इदम शब्द से ग्राह्य है टीकाकार कहते हैं टीका, टीकाकार के अनुसार भाष्य में यद उक्तम ऐसा पाठ न हो करके, यद उत उक्तम के स्थान पर उत ये यदि पाठ है तो वह पाठ साधु है यानी शुद्ध है साधु शब्द का अर्थ यहां पर शुद्ध तो यद उत इति पाठः साधु तो यद उत इस पाठ को साधु पाठ माना जाएगा शुद्ध पाठ माना जाएगा और उस समय अर्थ क्या निकलेगा उत रहेगा तो तो कहते हैं तत्र उत इति पदे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रसिद्धम उचेते तो ऊत निपात है और इस निपात के द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रसिद्ध जो जगत है उसका परामर्श होगा लेकिन दोनों भी टीका कारण केवल यद उत ऐसा पाठ हो तो उचित है ये कहा लेकिन यद उक्तम का भी अर्थ कर दिया है ना इसलिए पहले नीकाकार के टीका लिखने से पहले भाष्य में हो सकता है दोनों प्रकार के पाठ मिल रहे हो भाष्य में टीकाकार को इसलिए ये कहा आगे हैं किम, किम नेदानीम स एव इसकी अवतरण टीका उससे पहले भाष्य में अग्रे शब्द का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार उसे देखिए कि आत्मा ये व ये को अग्रे प्राक तो आत्मा ही स्वगत भेद सजातीय तथा विजातीय भेद रहितो जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था अग्रे शब्द का जगतह सृष्टे प्राक ये अग्रे शब्द का अर्थ है राशित था, लोंग लकार का रूप है अब अग्रे शब्द तथा आशित शब्द प्रयोग को लेकर के शंका की जा रही है और उसका समाधान भी भाष्य में आ रहा है पहले शंका भाष्य जो है किम नेदानिम स एव एकः ये शंका भाष्य है इसे आक्षेप भाष्य कहा जाएगा और फिर इस आक्षेप का निराकरण भाष्य है न इत्यादि तो पहले आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कि ननु इति अग्री आसीत इति भूतत्ते पूर्व आत्मानं आत्म, आत्म न भवति कि तत्थक सद इति इति न अद्वितीय आत्मेति प्रतीय नैदानी तो आत्मा के अद्वितीयत्व अद्वितीयत्व की की की आशंका आशंका की जा जा रही है। पर आशंका की जा रही है है पर ये बताया जा रहा आक्षेप किया जा रहा है कि आत्मा में तो सिद्ध नहीं हो पाएगा कैसे तो कहते ननु अग्रे इति विशेषणात तो और इति भूतत्वोक्त ये दो हेतु हैं तो अग्रे ये जो विशेषण है ये बता रहा है उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था और आशित ये भूतत्व कथन भी यही बता रहा है कि उत्पत्ति से पहले अद्वैत था आत्ममात्र था तो पूर्वम एवं आत्ममात्रम पूर्व में मैंने उत्पत्ति से पहले ही केवल आत्मा है और इदानी आत्ममात्रम न भवती तो अग्रे इस विशेषण को सार्थक करने के लिए और आशित क्रियापद के द्वारा बताए गए भूतकालों को भी सार्थक बनाने के लिए मानना चाहिए कि ईदानी यानी स्थिति काल में जगत के उत्पत्ति के बाद प्रलय से पहले ईदानी आत्म तो आत्ममात्र न भवति तो आत्ममात्र यह जगत नहीं होगा किंतु ततः पृथक सदीय तथक तो ततः शब्द है आत्मा का परामर्शक तो ततः का अर्थ निकलेगा आत्म पदार्थ से अलग भी स्थिति काल में जगत के स्थिति काल में वस्तु विद्यमान है तो पृथक ततः पृथक लेना आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु और वो भी सत यानी विद्यमान है प्रतीयते ये प्रतीत हो रहा है किससे अग्रे इस विशेषण से और आसित ये भूतत्व कथन होने से प्रति और यदि जगत के स्थिति काल में दो पदार्थ स्वीकार करेंगे सत्य एक आत्मा और दूसरा अनात्मा तब तो जगत की स्थिति काल में आत्मा का अद्वितीयत्व खंडित होगा तो ये कहते हैं कि इति न अद्वितीय आत्मा तो अद्वितीयत्व को नित्य नहीं माना जाएगा फिर अद्वैत सिद्धांत को इस प्रकार की आशंका यहां पर की जा रही है कि किम नेदानीम स एव किम नेदानीम स एव एकह तो एकदानीम यानि जगत की स्थिति के समय स यानी आत्मा ही मात्र है ऐसा नहीं है क्या शुरू वाला जो है वो आक्षेपार्थ में है का मतलब जगत की स्थिति काल में आत्मा की अद, आ, आत्मा अद्वितीय नहीं है क्या होगा आत्मा इस प्रकार की शंका हुई इस शंका का समाधान करने के लिए न इत्यादि है इसका अवतरण भाष्य है टीका में कि जडस माइक कदाचित अपि स्वतः सत्वायोगात सत्वागात्मनो अद्वितीय न विरोध इत्याह नीति तो जो जड़ पदा जगत है अनात्मा वह जड़ होने के कारण उसका कभी भी स्वतः अस्तित्व नहीं है वो माई खे का मतलब माया से भास रहा है वो असत होता हुआ भी सतसा भासता है वो वास्तविक एक सत है आत्मा तो स्वतः सत्वा आत्मनो अद्वितीयत्वस्य न विरोध तो दूसरी कोई अनात्म वस्तु स्वतः सत्ता वाली है ही नहीं इसलिए कब जगत के स्थिति काल में भी जगत का अस्तित्व स्वतः नहीं है आत्मा की सत्ता से सत्तावान अनात्म पदार्थ है जगत है इसलिए आत्मा के अद्वितीयत्व का कोई विरोध नहीं होगा तो ये कहा कि आत्मनो अद्वितीयत्व न विरोध यदि हम जगत की स्थिति काल में कोई स्वतंत्र सत्तावान वस्तु स्वीकार करते तब तो अद्वितीयत्व की हानि होती लेकिन तीनों कालों में स्वतंत्र सत्तावान एक आत्मा ही है और अनात्म पदार्थ का तो आत्मा की सत्ता से ही सत्ता है और स्वतः कोई अस्तित्व तो नहीं है इस अभिप्राय से आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि ना न इस समय भी आत्मा का अद्वितीयत्व ही है अद्वितीयत्व की हानि नहीं है पूर्व पक्षी अद्वितीयत्व की हानि की शंका कर रहे थे ना तो सिद्धांत के द्वारा प्रयुक्त न का अर्थ निकलेगा कि जगत के स्थिति काल में भी अद्वितीयत्व आत्मा के अद्वितीयत्व की हानि नहीं है अद्वितीयत्व ही है क्योंकि जगत माईक है स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है अब ये तो अग्रे इस विशेषण से ही सिद्ध हो सकता था आशीत ये भूतकाल बोधक लकार का प्रयोग क्यों हुआ यहां पर इसकी शंका की जा रही है कथम तरही उच्चेते। इस भाष्य वाक्य से इसका अवतरण है टीका में तरही आत्म अपि सत्वे भूतत्वोक् का गति पृति कथम तरी आसीदी तो तरही का मतलब आत्मा के अद्वितीयत्व को नित्य मान लेने पर जगत के स्थिति काल में भी आत्मा अद्वितीय ही है ऐसा मानने पर ये तरी शब्द का अर्थ निकलेगा तो फिर आत्म मात्रत्व से इदानीम सत्वे तो आत्मा तो इस समय तरही का ही अर्थ कर दिया कि आत्मा ही केवल इस समय भी यदि विद्यमान है दूसरी कोई अनात्म वस्तु विद्यमान है ही नहीं तो भूतत्वोक्त है का गति तो आशित यहां पर भूतकाल का बोधक सत्ता में जगह आत्मा के सत्ता में भूतकाल का बोधक जो लकार है उसकी क्या स्थिति होगी गति होगी इस प्रकार ये प्रश्न हुआ इसका भाष्य में वो प्रश्न वाक्य आया कि कथम तरही आशीदिति उच्च थे क्रिया में सत्ता में आत्मा के भूतकाल कैसे बताया गया तो यद्यपि इत्यादि से समाधान किया जा रहा है यद्यपि इत्यादि का जो समाधान भाष्य है उसकी अवतरण टीका है उससे पहले आसित कथम यहां पर आशित को उपलक्षण माना जा रहा है अग्रे इस विशेषण का भी ये सब टीकाकर बताते हैं तो टीका को देखिए कि ईदम उपलक्षण अग्रेपी कथम द्रष्टव तो आशित ये उपलक्षण है भूतकाल का बोधक लकार के साथ साथ अग्रे शब्द का प्रयोग भी कैसे सिद्ध होगा उसका क्या प्रयोजन होगा विशेषण का ये प्रश्न हुआ अब अवतरण है यद्यपि इत्यादि समाधान भाष्य का इस प्रश्न का समाधान कर रहा है ना तो समाधान भाष्य में जो टीका है अवतरण टीका इसको देखिए कि जगतः कालत्रयेपि आत्म व्यतिरके अभाव यद्यपि तो यद्य तीनों कालों में आत्मा से भिन्न जगत का अभाव ही है तीनों कालों में का मतलब अतीत काल वर्तमान काल और भविष्यत काल आत्मनिरपेक्ष स्वतंत्र अनात्म वस्तु है ही नहीं तीनों कालों में यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि तथा बोधने प्रत्यक्षादि विरोध प्रत्यक्षादशाया उक्तम आत्मत बुद्धो अतः आसीद इति अतुत्पत् उच्य बोध्य चितिमुस और जगतो नाम रूप अभिव्यक्ति तदपी जगतनामूपिव्यक्तिपेक्ष न तू आत्मृत्वाए यद्यपि इत्यादीना समझ में आ गया क्या बताया शिष्य को हाँ हम्म तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा अद्वितीय है तीनों कालों में लेकिन ऐसा समझाएंगे कि जगत तीनों कालों में है ही नहीं तो बोध्य कहा जाता है जिसको उपदेश किया जा रहा है जिज्ञासु को बोध शब्द का प्रयोग किया है तो जिज्ञासु को ये उपदेश करेंगे कि जगत की तीनों कालों में सत्ता ही नहीं आत्मा ही आत्मा है तो शिष्य जो जिज्ञासु है वो तो अज्ञानी है ना वो तो जगत को सत्य समझता है जगत सत्यत्व की भ्रांति है उसके बुद्धि में तो प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे बताएंगे कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण उनसे दिखने वाला जगत है वो सत्य है ये जो भ्रांति बुद्धि में बैठी हुई है जैसे सत्य रज्जु में प्रतिमान सर्प मैं सत्यत्व बुद्धि रूप भ्रांति जब तक है तब तक सामने वाला कह भी दे कि ये सर्प नहीं है रज्जू है तो समझ में नहीं आएगा उसके लिए उसे रज्जू प्रत्यक्ष दिखानी पड़ेगी प्रकाश करके और जब वो प्रत्यक्ष रज्जू को देखेगा तो उसका प्रत्यक्ष भ्रम जो है निवृत्त होगा अप्रोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से नहीं होती अधिष्ठान ज्ञान से नहीं होती उसके लिए अधिष्ठान का अप्रोक्ष ज्ञान ही जरूरी होता है तो ऐसे अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वही तीनों कालों में विद्यमान है और अध्यस्त जो जगत है उसके तीनों कालों में सत्ता है ही नहीं ऐसा उपदेश यदि कोई करता है आचार्य जिज्ञासु को लेकिन जिज्ञासु के बुद्धि में भ्रांति है जगत के सत्यत्व की और जगत को सत्य बताने वाले प्रमाण हैं व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्ष आदि और इन जगत को सत्य बताने वाले व्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ आत्मा के अद्वितीयत्व के विरोध की आशंका होगी तो ये बोध अप्रोक्ष बोध नहीं हो पाएगा भ्रांति का निवर्तक हो और शास्त्र का तो उद्देश्य है जिज्ञासु को समझाना जिसको भ्रांति है उसकी भ्रांति को निकालने के लिए उसी भ्रांत जिज्ञासु को समझाता है ना शास्त्र और भ्रांत जिज्ञासु तो जगत के सत्यत्व विषय अनेक प्रमाणों को आधार बना करके अनेकों भ्रांतियां लेकर के बैठा हुआ है अद्वैत प्रतिपादक वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए तो उसे सहसा समझ में नहीं आएगा ये यहां पर कहा तो उसे समझाने के लिए उसकी दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले अग्र शब्द का प्रयोग करके और आशित शब्द का प्रयोग करके कि आत्म मात्र था ऐसा प्रयोग जिसको समझाना है उसके अभिप्राय से किया गया है लेकिन श्रुति के बुद्धि में तो स्पष्ट है कि तीनों कालों में जगत है ही नहीं आत्मा ही आत्मा है तो पहले वह ये समझ ले कि उत्पत्ति से पहले आत्मा अद्वितीय है तो फिर स्थिति काल में भी आत्मा अद्वितीय ही है इसे समझाने में सहजता होगी सरलता होगी इस अभिप्राय से कहते हैं कि जगत कालत्री आत्मवेतिरेकेन अभावो यद्यपि तथापि तथा बोधने बोधशैन्य जिज्ञासो हो प्रत्यक्षादि विरोधशंकया उक्तम आत्मतत्व बुद्धो नारोहित तो आत्मा ही आत्मा तीनों कालों में है जगत है नहीं यह बात जिसके बुद्धि में प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध विषयनी आशंका अद्वैत के विरोध विषयनी आशंका उपस्थित होती है उनके समझ में नहीं आएगा अतः प्राग उत्पत्ति इति उचित तो अग्रे तथा आशीष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बौद्धेश चित्तम अनुसृत्य ये आग्रे शब्द का प्रयोग करते समय और आशीष शब्द का प्रयोग करते समय श्रुति जिज्ञासु के चित्त की स्थिति को देख रही है कि क्या स्थिति है जिज्ञासु की और उस स्थिति के अनुसार फिर तदपि जगतो नाम रूप अभिव्यक्ति अभाव अपेक्ष और ये प्रयोग भी जो किया है जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति का अभाव के अभिप्राय से किया है न कि स्थिति काल में आत्ममातृत्व के, आत्म के अभाव के अभिप्राय से इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं यद्यपि इत्यादि से भगवान भाष्यकार इससे आगे की चर्चा हम लोग करते हैं कल